से समझाए दे, जैसे जल में डुबकी लगाए हुए घुस जाता है और विफल हो जाता है और भयभीत हो जाता है उसी प्रकार से अखंड एक ब्रह्म के लिए चर्चा हम लोग करते हैं इसे सुन करके ये बौद्ध है अन्य दर्शन वाले अन्य संप्रदाय वाले लोग क्या करते हैं निष्पचारा उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाता है और वे लोग समानते नहीं और भयभीत हो जाते हैं टीका मग्न से दारेती तथेति अश्य असतवादी ना की बुद्धि जो है विह्वलाहवला प्रचल जा एक वचन मूल में एक वचन कैसे हो गया अस्य होना चाहिए उन लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाता है जाती में पर एक वचन कर दिया धीमकरणम अखंड वस्तु श्रुता उनकी बुद्धि जो है उनका जो अंत है अखंडे ग्रस के बारे में सुन करके निष्प्रपारा साकार वस्तु अखंडे ग्र वस्तु प्रचार रही इस साकार वस्तु में उनकी बुद्धि प्रवेश हो जाता है समझ लेता है पकड़ लेता है ग्रहण करता, करता है समझता अनुभव करता है वैसे इस अखंडीकृत वस्तु में उनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती न समझती है न ग्रहण करती न अनुभव कर पाती है अतो अस्म समय इसलिए उनको ऐसे वस्तु के बारे में सुन के ही डर लग जाता है। अरे क्या बात बता रहा है? पता नहीं काम हमको ले जा रहा है ये अभय में कह रहा है मैं तुमको अभय पद में पहुंचा रहा हूं और वहां मेरे को डर लग रहा भय हो रहा है ऐसा कैसा, कैसा अभय पद है जिसके पास पहुँच भय हो जाए ये विचित्रता है हम लोग संस्कार रह बन गया पूरा खाली हो कोई नहीं अकेले रह जाए रात जाए। कहीं से थोड़ा सा आवाज ना चिपकली भागा चम्मच गिर जाए अब गिर गया इतना डर गया चोरा गए क्या हो गया अकेले में इतना ज़्यादा डर लगता है किसी को बच्चे को देख लो बंद कर दो घर में वो चल रहा है।, है, अखे तो है टीवी चलाएंगे बंद चलाएंगे वो तो चला के सो जाएंगे नहीं तो अकेले वो सो ही नहीं सकते तो मनुष्य सभाव हो गए ना एक तरफ अनेकों का बीच में रह करके ऐसी आदत हो गई वहाँ तो अकेला रह अब साधारण जीवन में अकेले तुम नहीं रह सकते हो ध्यान में जाते जब मन बुद्धि लग तुम लगोगे कई लोग ये कहते आप ऐसे वेदांत समझाते हो जहाँ अहंकार खत्म हो जाता है अहंकार तो ऐसे तुम्हारी तो मृत्यु हो गई तो तुरंत ध्यान से बाहर आ जाएंगे अद्वैत का अखंड एक रस का ध्यान ही नहीं कर पाते इतनी द्वैत में आरूढ़ प्रेम का जड़ उखाड़ना मुझसे इसे का कहना है इस विषय में गौड़पाद आचार्य जी भी मांडू की कारिका में कहे उत् आचार्य सम्मति में गौड़ाचार्य निर्विकल समाधा वन्य योगिनाम साकार ब्रह्म निष्ठा नाम अत्यंतम भयऊचिर आचार्य जी भी इस बात को कहे हैं अन्य द्वैतवादी नाम द्वैत, ना। द्वैत आदि को मानने वाले लोगों को निर्विकल समाधि के विषय में जब बताते हैं तो साकार साकार ही वाले होने के नाते निराकार शुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं तो अत्यंत भयम उनको अत्यंत भयभीत हो जाते हैं वो तो अनुभव क्रमा तो दूर किया ये उनका क्या है आप बहुत सारे वेदांतियों के यही हाल है उनको डर लगा एक माँ का बोल रहा था एक बाहर बने से पूछा आप इतने वेदांत वाला प्रसार, प्रसार करते हो आप रोज कितने घंटे मिध्यास में बैठ जाते हैं या अनुभूत हो गया हो कुछ हो वो कहे महाराज हम तो अनुभव करना ही नहीं चाहते ब्रह क्यों नहीं अनुभव करना चाहते मुक्त नहीं होना चाहते हो अरे मुक्त को छोड़िए मुक्त क्या होना ना समस्या ये है ने? वो कहता है जिस दिन मैं ब्रह्मांड में ब्रह्म हो जाऊंगा फिर जब तो मैं मंडलेश्वर नहीं रहूंगा ना जैसे मंडेश्वर खत्म हो गया तो ब्रह्म हो गया ब्रह्म तो सब एक हो गया वो एकत्र कहां से मंडेश्वर को न भक्त कहाँ होगा अब तो मैं मंडेश्वर में, में गुरु मेरे शिष्य भगत लोग हैं ये सब छूट जाएंगे ये सब भ्रम हो जाएगा ना सब बेकार तो काम है तो मैं ऐसे प्रमाण नहीं करना है। तो क्या कहोगे ऐसे वेदांत खुद वेदांत पर बोल रहे हैं लेकिन खुद ही आत्मा का अनुभव करना नहीं चाहते बाकी का तो क्या बोल इसका कहना है क्यों उन लोग साकार प्रमे निष्ठा हो गए ना मंडली सब पद क्या साकार ब्रह्म है उसी में निष्ठा हो गई इन पद प्रतिष्ठा में इतनी निष्ठा हो गई इतना तो आसक्त हो चुके हैं अब उनको लगता है मैं से तो सारे पदों मुझे तो मुझ पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो है उसको कहा गया अब तो राष्ट्रपति बनाए तो राष्ट्रपति नहीं रो लेकिन जनरल पद तो छोड़ो वर्द मिलिट्री का वेश दो पहन के रो राष्ट्रपति बन के तो वो कहता है ये जो मिलिट्री का ड्रेस है वो मेरा खाल है मैं खाल को कैसे उतारूं उतार चमड़ा है मेरा चमड़े के जैसा है इसे मैं इसके उन्हें जी नहीं सकता मैं मूर्ख नहीं हो रोज कपड़ा उतार रहा है नहा रहा है और इस मेरा खाल है ये लोगों की भाषा ऐसा होता है कारण क्या है मोह उस पद का मैं मिलिट्री का जनरल हूँ उत्पाद का जो मोह है ना ऐसा है अब उसे लगता है है कि किस बात के में बस का का कंडक्टर कंडक्टर हो गया बहुत अच्छा क्षेत्र लेकिन स्थिति जब घर में बैठा वो, हो रिटायर्ड होकर नींद नहीं आती जब तो बस में नहीं बैठेगा और खड़, खड़, खड़, खड़ खड़ एक बार जाएगा आएगा नहीं आवाज नहीं जाएगा तब तो, तो आकर के सो नहीं सकता फिर उसने क्या किया कि जाके कि डिपार्टमेंट के मालिक से बात क्या कर? तो ऐसा करो मुझे अनुमति दे देना मैं रोज यहां से मीरठ तक जाके आऊंगा बस में उस तरह देवता जैसे कंडक्टर था जैसे सबने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप बैठ और डेली वो जाता था बस मिनट तक मिनट से वापस आ सकते एक बस में चले जाना वहाँ से चल मिलना राम राम करना चाय पानी कर ले बीड़ी सारी पी ले, और वहां से फिर चले आना और तब तो चाहते फिर नींद होती स्वास्थ्य ठीक रहना तो आगे पड़ गया ना इतने साफ सर्विस करते ऐसा हालत हो गया उसका अब बस में चढ़ के बैठेगा नहीं ट्र बजाएगा नहीं कुछ करेगा नहीं तो नहीं आ कुछ तो बोलना पड़ा कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा चढ़ो बस की खटर खटर आवाज है ना वो आवाज दिमाग में आएगा नहीं तो फिर वो जी नहीं सकता और आश्चर्य करो एक बार मिट से लौटते होते बस में ही मौत हुआ हार्ट अटैक मर गया हरिद्वार के पास बस पहुंच ही रहा था इतने में उसका दर दर तक बोला हरिद्वार के अंदर आए और स्तर में ले जाए नहीं गए नहीं थे इतने में ही हो तो ऐसे लोग होते इतना वो आसक्ति हो गया इतना वो कार्य में तल्लीन हो गए हैं मुझे लगते उनके भी उसके बिना जीवन ही नहीं है कई बुड्ढे दुकानदारों को देखो बच्चे संभाल रहे हैं बच्चों के भी बच्चे हो गए वो भी बड़े बड़े वो भी दुकान बढ़ के संभाल रहे तो बुड्ढा जरूर एक पांच मिनट के ला के बैठेगा वो, वो गद्दी पे बैठेगा बैठे और नहीं बैठेगा तो खुशली होगी वहां बैठे बैठे घर में नींद नहीं है उसको रोटी नहीं बचेगा परेशान हो भले वहाँ कुछ बोले कुछ करे ना घरे दुकान में आना है बैठना और नौकर चकर हाँ बबू जी बाबू बाबूजी प्रणाम बोलेंगे और अनेकों जन्मों की जो संस्कार जो द्वैत में रहने का इतना आसानी से छुट जाएगा कितने त्याग और वैराग्य चाहिए उसको दृढ़ वैराग्य चाहिए शरीर के प्रति वैराग्य दृढ़ और ये एक दूसरे के शरीर को लेकर आसान थे बहुत ज्यादा गुरु का शरीर एक बार बीमार हो गया आसन कर शरीर आ गया दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे तेरा तेरे को बुखार नहीं आता क्या बोली खाओ सोझा वैसे भी गोली खाएंगे सोए ठीक हो जाएंगे इसके लिए क्या हल्ला मचा रहा क्या कोई कर जाएगा जब्पर जब्पर दस बार बैठ माहौल के अंदर बैठ के छप्पर लगे कोई चीज को कुछ ना हो जाए मैंने तुम तो सब पागल हो गए। आसक्ति देखो दूसरे के शरीर तो की वृद्धि अब तो खुद के शरीर की वृद्धि तो है ही कोई मृत्यु का चाप कर रहा है कोई राम राम हरे रे चप करो भाई कुछ कोई कुछ में लग गया सब आश्रम वाले और इधर उधर फोन कर दिया जगह जगह शाखा आश्रमों में और भगत जगत मंडलियों में सब बैठ गए जगह जगह हवन हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है हमें उल्टा बोलते थे तुम नास्तिक हो गया है तुम्हारे गुरु भक्ति नहीं है अरे गुरु भक्ति से क्या लेन देन भाई गुरु का शरीर है एक दिन तो मरना ही है उसे शरीर तो मरेगा ही तो कहे तो उसका पीछे तो पागल हो रहा है अगर तो लास्ट तो एक दिन होना ही है तो फिर क्यों परेशान होना उसके लिए ज्यादा परेशान होने कोई जरूरत नहीं अब उसकी शरीर की दीर्घायु का पीछे पड़ गए अब ये भी एक सोचने वाली बात होती है मान लो आपने जब तब कर दिया आपकी जब के वजह की आयु 10 साल बढ़ जाए 10 साल तो बढ़ गया और उधर शरीर लेकिन लखवा का होकर दुनिया और बीमारी से पड़ा है बिस्तर पर पड़े 10 साल पड़ जाए क्या फायदा हुआ आप जब करके उनको 10 साल जिंदा रखकर नरक में डाल दिया उनको था बता हमने छोटे महाराज जी को देखा लखवा हो रखा है फिर पानी पड़ रहा है बुरे हालत में है शरीर को छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन तुम जब कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर बढ़ा रहे हो तुम ऐसे जिंदे रहना और घर का अनुभव करना ये क्या बात है अरे जाने दो ना उन्हें तो परेशान क्यों कर रहे हो शरीर खराब हो रहे थे बैठ गए एक मिनट बोल नहीं सकते हैं। बात रह सकते ना तो उपेश मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है जिंदा हुए मुर्गे जैसे एक ग्रह जिंदा करो दर्शन करो ऐसे जिंदा रख करके किसी का शरीर को दर्शन करके क्या लाभ होगा मुझे तो नहीं समझ में आता है इसमें कोई तर्क होते रहे हाँ उपदेश दे रहे हैं वो अचानक बीमारी हो गई है के करें। तो उनके स्वास्थ्य करेगा अब जिसकी शरीर की दुर्दशा हो गया है ना, वो न बैठ सकते है न बोल सकते देख सकते है खोल के अंतर उसका हवन धुवन दुनिया भर कर करके कर कर कर कर कर, जब करके कर कर, जब करके कर, जब करके दुनिया भर सब लोग चारो और चिंदे रहे आसक्ति के के नहीं है ये समझते क्यों नहीं और गुरु का शरीर क्या हाल है आज गुरु के शरीर में कोई लाभ हो रहा है दर्शन के अलावा और ऐसे उनको जिंदा रखे उनके दर्शन करके तुम्हें क्या मिलने वाला उनकी मनोवस्था क्या है भगवान जरा ब्रह्म में स्थिति है या मन कष्ट में पड़ रहा हो क्या मन? बोल हो कष्ट को जिंदा रहे और एक बार जो वस तो तो कहा भी इस बार ये भूत पिशा जैसे पीछे पड़ गया हमको छोड़ नहीं रहे जाने को दे जाने दे रहे नहीं सब बोले छोटे हमारे मुख्य हमें जाने नहीं दे रहे पता नहीं क्या हो अचानक उसके उन्होंने ऐसे कहा था उसके तीसरे दिन इन्हें कोई दवाई दी होगी सारा कफ जो पर सब निकल निकल गया तो निश्वास खुल गया तो खुल गया तो बैठ गया बैठ गया और मौका मिला तेरी से छोड़ दिया शरीर थोड़े तेजी से प्रणाम किया वस्त्र को प्रणाम किया और श्वास खींचाओ ध्यान किए उधर ये लोग ऐसे दवाएं दे रहे था रास्ता था। तो रास्ता खुली नहीं रहा था वादों के बाद हम गए थे दो तीन लोग थे दो तीनों लोगों के सामने बात होने कहा उसकी ठीक दूसरे दिन मैंने तो क्या ऐसी दवाई दिया डॉक्टर ने शायद नाड़ी खुल गए रास्ता प्राणायाम करने लायक हो गए बैठ के प्राणायाम किया तो परेशान थे उसमें जगह से जिंदा करने लगे हुए हैं गलत नहीं है फिर हम कहते जितना सेवा का भी समझना पड़ता है सेवा भी कैसे की जाती है किसका करना है किस अवस्था में करनी है किस प्रकार से करनी है अगले को कष्ट हो रहा है और हम सेवा के बहाने जो है लगे हुए हैं तो उसे थोड़ी वो भी सेवा हो अगले को कष्ट देना सेवा तो सुख के लिए ना अगले का सुख के लिए गुरु का सुख प्रदान करने के लिए होता है कष्ट के लिए थोड़ी होता ये बात समझते हैं लोग भावकता में आ जाते भावकता अलग है विवेक अलग चीज अपने शरीर से वैराग्य करो, तो करो जब गुरु का शरीर होना ही पड़ेगा जब स्वजन के शरीरों से वैराग्य नहीं हो रहा है तो अपने पर क्या वैराग्य हो? स्वजन के शरीरों में आसक्ति है तो स्वशरी में भी आ सकती Óta, तो और अधिक आसक्ति होगी इसीलिए शंकराचार्य जीव कहते जब तक स्वशरीर से वैराग्य नहीं होता तब तक मुक्ति का रास्ता खुलता ही नहीं का कहना है क्योंकि ये, क्या है शरीर साकार इसमें हमारी ये निष्ठा है तो अद्वैत निष्ठा तो हुई नहीं ये गौड़ मांडु है। के गौड़ाचार्य वो कौन सा वाक्य प्रयोग किए हैं जिसके दौरान कहा है यदि आकांक्षा तुम वार्ता पाठ उनकी वार्त जैसे पाठ करके बता रहे दुर्दर्श सर्वयोगी भी योगिप्यदी ही अस्मा अभय भयदर्शिना अस्पर्श योगो नाम एश येष आत्मा ये जो आत्मा है हा? एक ऐसा ये आत्मा अस्पर्श योग पुण्य पापल सक स्पर्शों का योग से रहित है द्वैत भाव से रहित है दुर्दर्श सर्वयोगिनी वेदांत विहित विज्ञान के रहित जो लोग हैं कर्मयोगी भक्ति योगी आदि लोगों के लिए यह दुर्दर्श है ऐसी जो आत्मान का अनुभव करना उनके लिए असंभव के समान है योगिनो विव्यती समान क्योंकि इस अभय अभय में भय को देखता हुआ जिस आत्मा से अन्य सारे प्रकार के योगी लोग क्या करते हैं भयभीत रहते हैं मांडवी कार्य का तीसरे प्रकरण तीसरे प्रकरण का उनचालीसवी कार्य तीन उनचालीस यो एवं यो स्पर्श योग आपके निर्विकल समाधि यह जो स्पर्श योग नाम निर्विकल्प समाधि है ऐसे सर्वयोगी भी साकार ध्यान निश्चय ही जो ये सर्वयोगी बने साकार ध्यान करने वाले लोगों के द्वारा दुर्दर्शा दुखे नोग्य दुखपूर्वक देखने योग्य हो गया है दुष्प्राप इता अत्यंत अप्राप है वो तत्रोपत्ति माह इसी में उपत्ति युक्ति को दे रहे क्यों क्योंकि वो अभय में भी भय देकर है एक में भी एक में भी भय देकर है भय होता कहा दो में द्वय भय होता है एक में तो कोई भय नहीं होता नहीं वो बेचारे एक में ही भय देकर अकेले भी भय हो गया उनको तो क्या करोगे ऐसे आगे कोई रास्ता तो बता नहीं सकते ही क्योंकि कारण जिस कारण से कि दर्शन योगी ना, पूर्वोक्त समाधि समाधि में भी अद्वैत अनुभूति रूपा जो समाधि में भी क्या कर रहे हैं लोग जैसे निर्जन देश में बालक भयभीत होकर रोता हो उसी प्रकार से उस भय शून्य समाधि में जाकर के भी भय दर्शना भय हेतुत्म कल्पयंता वो भी भय का कारण है ऐसी कल्पना करते हुए वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते हुए इत्रणी श्रीमद आचार्य मित श्रीमद आचार्य जो शंकराचार्य है उन्होंने भी अपने भाष्य में इसके बारे में कहा है भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटु नमून आहुर माध्यमिकान भ्रांतान अचिंतस्विन सदात्मन भगवत पुष्यपाद्या आचार्य शंकर जी भी इन माध्यमिकों के बारे में कहा है शुष्क तर्क देने में पटु तेज बुद्धि वाले इन माध्यमिकों के बारे में क्या कहा उन्होंने भ्रांतान किया हो ए भ्रांत बुद्धि वाले से कह दिया क्यों अचिं अस्मिन सदात्मनी अचिंत्य जो सद आत्मा है एक में अद्वितीय आत्मा है उस ब्रह्म के बारे में भ्रांत पुरुष लोग है ये लोग ऐसे कौन कहा आचार्य शंकर ने तदवार्तम पढ़ती और उस आचार्य शंकर के भाव को प्रकट करने के लिए सुरेश्वर आचार्य जी की जो वार्तिक है उस वार्तिक को भी बता रहे तद वार्तिकम पठती अनादृत्य श्रुतिम तपस्वी आपे दिरे नदातम अनुमान चक्षुष अनादृप्ति श्रुति मूर्खता पूर्व मौर्ख्या मूर्खता के कारण से उन्हें श्रुति का अनादर कर रहे हैं अनादर कर रहे कौन इमे बौद्धा यद्यपि कैसे है तपस्वीन के प्रख्या कैसे ले तपस्वीन ये तपस्वी है लोगों के दृष्टि में यानी वास्तव में तमस्वी है तमोगुणी है इसे सूर्य को ही त्याग दिया तमस्वीना तमस्वीन क्या आप आपे गिरी निरात्म आपे गिरे उस आत्मागत क्या वो शून्य है आत्मा आत्मा नाम को कुछ जगत वगत में कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है सर्वम शून्यम शून्यम साधन उन्होंने ऐसे व्याख्या की शुद्धि को त्याग दिया तो अनुमान का चक्षुस केवल अनुमान के आधार पर उन्होंने सारा व्याख्या कर दिया अनुमान अनुमान ही एकमात्र प्रमाण है जिनका प्रमुख प्रमाण है जिनका एक मुख्य केवल अर्थ में ना एक शब्द मुख्य अर्थ में चक्षु शब्द प्रमाण अर्थ में अनुमान ही मुख्य प्रमाण है जिनका ऐसे जो बौद्ध लोग है उन्होंने क्या किया तपस्व तपस्वी होते थे किंतु हो गए वो श्रुति त्याग करने से तमस्वी हो गए हैं ऐसे जो तमस्वी बौद्ध अपनी मूर्खता के कारण से श्रुति को त्यागने के कारण आत्मा को शून्य स्वरूप वाला कह दिए इधर मसद विकल्प विषय और आप और आगे बढ़ते हुए उनकी बौद्धों का जो असद है उसे खंडन करने के लिए विकल्प उनसे पूछते हैं शून्य मासी दिधि विरोध है उनसे पूछो जब तुम आत्मा शून्य कह रहे हो वो शून्य है या नहीं था या नहीं था यदि कहेगा शून्य तो जाएगा। आसित शब्द क्या शून्य हो और असप्ता हो एक ऐसा शब्द है परस विरोधी हो जाए अरे शून्य मास है वा सदात्मदाम शून्य से तो न तो तद्युक्तम उभयम शून्य से न तो तद्युक्तम उभयम शून्य मसित पुरुष है को बारे में कहते शून्य यदि वो शून्य स्वरूप है तो फिर उसको आसित कैसे कह सकते हो तो है कैसे जोड़ सकते हो जो असत और उसको है बोलना है का मतलब क्या अस्थि अस्थि में भू सत्ता भू सत्ता तो हो तो जाएगा शून्य भी है वो सत्ता स्वरूप भी है वो यह सत्ता रूपी जाति वाला है जैसे नहीं है कहू सत्तावान द्रुप्य है वैसे सत्तावान कहोगे, हो गए दोनों ही बनने सत्ता असत में सत्ता नहीं हो सकती और असत सदरूपी नहीं हो सकता विरोधित असत्य सत्य है पर सर विरोधी है असत्य सदात्मक तो हो नहीं सकता और असत्य में सत है ये भी नहीं कह सकते कभी किसी, सत या, किसी का आधार नहीं हो सकता। में जाती है यह भी नहीं कह सकते हो विरुद्ध अत शून्य मत जिन शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो बिल्कुल गलत शब्द है शून्य मास जो कार्य हो इसे पूछना हो तुम क्या कहना चाहते हो तो नहीं समान आत्मा सत्ता जाति वाला है ये कहना चाहते हो जो शून्य आत्मा सदयोगम वात्मता असत शून्य जो आत्मा है वो तो सदरूप है ये कहना चाहते हो सत्ता जाति का वाला है सात जाति वाला है या सदरूप ही है शून्य शून्युतम और शून्य जो असद आत्मा है उसके अंदर कभी सत का योग सत्य व समवाय समझ से किस समझ से असत्य में कोई सत्य नाम का चीज नहीं हो सकता और हर जो असत है वह सदात्मक हो ही नहीं सकता कि असत तो है पर सब विरोधी है अत असत सदरूप नहीं हो सकता सदात्मक नहीं हो सकता वो भयम व्यात वो दोनों में क्या हो रहा है सिरे व्या दोष हो जाएगा शून्य मास वाक्य शून्य से सत्ता जातीय योगम वा, वा, की था। करने के की बोलना चाह रहे हैं क्या तुम इस इस वाक्य सदृपता तो दो सत्ता संबंध सुद्रपत्म शून्य से व्यापक है सत्ता का संबंध हो या शुद्रपत्व दोनों ही असत रूपा शून्य रूपा आत्मा के साथ संबंध हो नहीं सकता व्याहत तो व्याघात दोष है मम्म जीवा नास्ती उसी प्रकार से शून्यम आसित बल तो व्याघात दोष ग्रस्त है वो नर्था व्यात दृष्टान उसकी व्याहति कोई दृष्टांत दृष्टान्त प्रभाव स्पष्ट करते हैं जैसे कोई कहे सूर्य में अंधकार होता है सूर्य में अंधकार है अत सूर्य अंधकार स्वरूप वाला है माना जाएगा सूर्य में अंधकार तो नहीं सकता और सूर्य अंधकार स्वरूप वाला भी नहीं है तो प्रकाश स्वरूप वाला है सर्वानुभव है सूर्य प्रकाश स्वरूप वाला है और उसमें अंधकार स्वरूप है ना विरोधी बात हो गई हो नहीं सकता वही कहते हैं न युक्त सूर्यो ना पिछा सौ तमोमय सून्योर्धि शून्य मसीत नियुक्त तमसा सूर्य सूर्य का अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता अर्थात अंधकार सूर्य में किसी भी संबंध से नहीं रह सकता ना पिछा सौतमो और सूर्य अंधकार मय है घोर अंधकार स्वरूप सूर्य होता है ऐसा कोई मान ही नहीं सकता तो सर्वानु सिद्ध सूर्य कैसा है प्रकाश स्वरूप वाला है घोर अंधकार स्वरूप वाला नहीं है इसीलिए जो कोई भी जैसा कहे अंधकार सूर्य में है अंधकार सूर्य में अमुख समस्या है या अंधकार है सूर्य ऐसे कहने वाले लोग क्या कहेंगे तुम्हारा वचन व्याघात दोषग्रस्त है सर्वानुभव विरुद्ध है उसी प्रकार से सत शून्य और शून्य इस शब्द ही आप जो प्रयोग कर रहे हो वे उन वस्तुओं का ज्योतज्ञ जो वो परस्पर विरोधी है विरोध क्या शून्य मासित हो किस प्रकार तुम कह सकते हो कहते हैं जैसे आप भी कहते हो जगद आशीत जगदाशित कहते हो क्या जगत सत्य है, है? जगत में सत्ता का योग है क्या जगत सत्ता स्वरूप है क्या जगत सत्य स्वरूप तो है नहीं और जगत में सत्ता भी नहीं है कल्पित मात्र है वो उस वस्तु में जिस प्रकार से व्यवहार करते आकाश मासी महाशित तो तो मैं भी कह रहा हूं मासी तब तो हम कहेंगे भाई, हम जगत को मिथ्या मान के आश्रित कह रहे हैं उसी प्रकार आप भी शून्य को मिथ्या मानकर आशित कह रहे हो तो तुम्हारे जय जयकार गया हमें क्या दिक्कत हमारा विद्या कोई विरोध नहीं है तुम्हारा शून्य जो आत्मा है वो कैसा होगा वो मिथ्या होगा है भवन वेदादी नाम निर्विकल प्रमणी सत्तम इति आशंजा जैसा निर्विकल ब्रह्म वेदादी है आपको नहीं करते आसित कैसे बोला आपने जैसे बोलते हो ऐसा हम भी करें शून्य प्रकाश इधम और सत्य सत्य नहीं है और सत स्वरूप भी इधम नहीं है फिर भी आप इधम आसित प्रयोग कर दिया उसे मैं भी कह रहा हूं शून्य तब कहते हैं, हैं। तुम में और हम में अंतर है तुम दो आत्मा को भी मिथ्या मान रहे हो तो स्वयं का निराकरण हो गया स्वयं मिथ्या हो सकता है कोई स्वयं ही मिथ्या हो जाए ऐसा ऐस कौन है जिस पर मिथ्या कल्पना हुआ कि कोई न कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा ना जिस पर मिथ्या सारा वस्तु की कल्पना हुई है कौन रहा आप खुद को मिथ्या कर दोगे आपकी कल्पना कहा हुआ है बताना पड़े कहा हुआ कहीं नहीं कि कौन वस्तु तो रह गया जब आत्मा ही मिथ्या हो गया और बाकी चले तो मिथ्या है ही तुम्हारे मत सर्वम शून्य में ना तो शून्य सेवन कोई चीज है जिसमें तुम कल्पना कर सको है ही नहीं निर्दिष्ठान भ्रम मानना पड़ेगा और निर्दिष्ठान भ्रम संसार होता ही नहीं तुम्हारा मत कल वही कह रहे हैं नाम नाम रूपे नाम रूपे छो तथा जीवन तब तो हमारा आशीर्वाद है आपको अनंत तो जीते रहो भाई क्यों तुम भी यदि शून्य का नाम और स्वरूप को मिथ्या मानते हो तो हमें तुम्हें अंतर क्या रहेंगे इतना फर्क है हम अधिष्ठान रूप आत्मा को मान रहे हैं तुम उससे भी इनकार कर रहे हो ये तुम्हारी कमी है वेदादे वेद आदि है? है कैसे हैं नाम रूपा और वे उनका जो नाम और जो रूप है दोनों माया के द्वारा कल्पित मान लेते हो तो जीवता आयु हो तुम लिंबी आयु तुम्हारे जीव तेरा हो तुम खुश रहो सदवस्तु कल्पित यदि बदत दो बौद्ध से अपसिद्धांत न इसलिए यदि आप शून्य का जो शून्य नाम प्रयोग कर रहे हो और शून्य के जो स्वरूप की व्याख्या कर रहे हो वो भी इस सदवस्तु कल्पित यदि स्वीकार कर लेते हो फिर तो आपके अपने बौद्ध मत का स्वयं का मत को स्वयं आपने खंडन कर दिया अपसिद्धांत हो जाएगा इस बा अभिप्राय से दिया शून्य से नाम रूपे थी तब तो कहता है शून्य मिथ्या है तुम्हारे भी सत्य्रम नहीं होगा शून्य के समान मान लो, आत्मिथ्याम कल्पित एवं कर्तव्य भवन मते वास्तविक और नाम रूपात्त है अरे शून्य के समान सदवस्तुनोपी नाम रूपे सदवस्तु का भी जो नाम है आप बोल रहे हो ना सद आत्मा सत आत्मा ब्रह्म सत्यो करेंगे नाम ही है ये और उसकी वो रूप पदा निर्गुण निरागा, राष्कृष बोल रहे उसका रूप। और उस सारा रूप क्या है उसका रूप हो गया नाम और रूपात्रा तो तो तो आत्मा भी है जैसे नाम रूपात्र जगत में है नाम रूपात्रा तो ब्रह्म भी शून्य के समान में हो जाएगा ये वंगी कर्तव्य भवन मे वास्तु नाम पर रूपत क्योंकि आपके पत में वास्तु कोई नाम नहीं वास्तव कोई रूप नहीं होता को इस नाम है ना करें वो भी भी एक नाम है उसका करेंगे वर्णन किया है वो भी नाम रूप होने का नाम रूपे कल चेत तदावद कुे निरधि तर्क काटेंगे सबसे भाई देखो हमारा यह सत्य सत्य जो, सत जो, सत जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसका शिकार है यह भी एक नाम है और इसका भी रूप है और वो भी नित्या तुम कहते हो मैं तुमसे ही पूछता हूं फिर नाम रूपात्मक जो सत्य जो नाम है और सत का जो स्वरूप निर्गण निराकर इसकी कल्पना कहां हुई जगत की कल्पना सदात्मा में हुई और सदात्मा भी नाम रूपात्मक यदि है तो उसकी कल्पना कहां हुई कि जो भी नाम रूपात्मक जगत है वह कल्पित है तो सब कोई न कोई अधिष्ठान चाहिए ना नाम नामक जो भी नाम रूपात्मक है वो क्या है किंचित कल्पितम भवति नाम कल नामक कस्मिचित कल्पितम भवति कोई न कोई अधान में कल्पित मानना पड़ेगा यथा रज्जौ कल आपने रज्जु में माना या नहीं रज्जु भी कल्पित होता फिर आप लोग कोई और अधिष्ठान बताना पड़ेगा कहा है रजु कल्पित और उस जिसमें तुम बोलोगे मैं उसे पूछूंगा वो भी कल्पित है या नहीं वो भी कल्पित वो कहा कल्पित है दाना सा दोष हो तो जाएगा और निरधिष्ठान कोई कल्पना होती नहीं हमेशा कोई भी कल्पना हो तो कोई ना कोई अधिष्ठान में ही होगा इसीलिए मैं कहूंगा तुमसे भाई यदि तुम, तुम कहते हो आत्मा ये जो हम सब प्रयोग कर रहे हैं इसी वजह से वह आत्मा भी नाम रूपात्मक है यथा घट गया है नाम रूपात्मक है तो आत्मा भी नाम रूपात्मक है तो कल्पित यदि हो जाएगा वो यही मैं आपसे पूछता हूं वो आत्मा भी नाम रूपात्मक वस्तु कहा कल्पित होगा जहां कल्पित होगा हो वह नाम रूपात्मक है या यदि नाम रूपात्मक है वो कहीं और कल्पित होना चाहिए नहीं, नहीं फिर वो भी नाम रूपात्मक तो है या नहीं बना कर विकल्प इस तरह से दोष हो जाएगा इसे कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, पड़ेगात्मक जगत कल्पना को ऐसा चीज है जो नाम रूपात्मक नहीं है व्यवहार के अनुसार ब्रह्मो आत्मा शब्द भी जो प्रयोग हो रहा है लक्षक है वाचक नहीं मानना पड़ेगा मानोगे नाम रूपात्मक हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि देखो कुत्र यदि निर्दिष्टान तदा तब मैं आपसे पूछता हूं बदा अरे बताओ पुत्र कहां कल्पित है आत्मा आत्मा में जगत कल्पित है है ना आत्मा में जगत कल्पित है और ये आत्मा भी कल्पित वस्तु है फिर वो आत्मा कहा कल्पित है यह मुझे बताओ क्योंकि निर्दिष्टानु न ब्रह्म को चीक्षक अधिक तो भ्रांति संसार में कोई किसने कहीं देखा ही नहीं विकल आयं पक्षे विकल का विकल्प अयम पक्ष एवं जब शंका उठाते हैं तो तुम्हारे जो आशंका है वो युक्ति युक्त साबित नहीं होता इतना अयम अभिप्राय सतो नाम रूपे किम सती कल्पित उदा सती अथवा जगती सत, आत्मा है उसका भी है क्या कह रहे हो नाम त्मक कह रहे हो यदि ये नाम रूपात्मक है आत्मा जो सत्य जो ब्रह्म है वो तो नाम रूपात्मक बताओ वह तो कहा कल्पित है सत्य में कल्पित है, तो में है तो जगत में कल्पित है कहा है आत्मा? आत्मा का अधिष्ठान क्या होगा कि नहीं हो सकता है या तो दूसरा सत्य को मानना पड़ेगा अधिष्ठान या किसी असत्य को अधिष्ठान माननी पड़ेगी या तो जगत में कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा आत्मा और तीनों पक्ष नहीं सकता। एक सत्य को कल्पना मान करके उसके लिए दूसरे सत्य अधिष्ठान मान रहे हो वो भी क्या मैं पूछू कल्पित अधिष्ठान दूसरे सत्य को अधिष्ठान मानने लगोगे तो अनवस दोष हो जाएगा और असत कभी किसी का अधिष्ठान होता ही नहीं असत में कभी कोई कल्पना कर सकता और जगत अधिष्ठान नहीं हो सकता क्योंकि श्रुतियों ने क्या बताया जगत का अधिष्ठान उल्टा आत्मा है अतः आत्मा का अधिष्ठान जगत नहीं वे हो सकता वे कर अन्य रजता नाम रूप अन्य श्रुति का आदर आरोप दर्शन रजतादि जो नाम रूप है उनको श्रुक्त में आरोप होता हुआ दिखा गया है स्व में स्व का आरोप नहीं हो सकता कि आत्मा सत्य आत्मा क्या है सत्य उसको खुद भी कल्पना हो गया ऐसे मानो कि नहीं हो सकता स्व स्वा की कल्पना नहीं हो सकती न द्विजय असत निरात्मक अधिस्थान होगा जो असत्य है वो कोई स्वरूप वाला ही नहीं जो स्वरूप रहित वस्तु होगा जिसको स्वरूप ही नहीं है वो अधिस्थान जैसे गगन कुसुम है वो अधिस्थान कर दो कहो है hey, तुमसे उठाने रहे सामान ऐसे करना ये सारा सामान को वंध्या पुत्र चढ़ा गया था वो स्टेशन पहुंचा देगा चढ़ा दो वंध्या पुत्र के खोपड़े पे है कोई वंध्या पुत्र नाम का वस्तु चढ़ा दोगे उसी प्रकार से जो वस्तु असत्य वो जिस प्रकार से अधिष्ठान वो नहीं सकता संसार में उसी प्रकार से आत्मा का अधिष्ठान असत्य को वो ढूंढना चाहो तो वो वो नहीं सकता न तृतीय सदा उत्पन्न से जगता सन्नागरूप कल प्राधिष्ठान जो जिससे उत्पन्न है वह वस्तु उसका अधिष्ठान नहीं हो सकता आपसे उत्पन्न कोई वस्तु है वह आपका आप उसका अधिष्ठान भले हो जाएंगे यानी आपका अधिष्ठान वो नहीं होगा आत्मा से क्या है जगत आत्मा से जगत है उसका इसलिए क्या होगा कारण हमेशा कार्य का अधिष्ठान होता है कार्य कभी कारण का, का अधिष्ठान नहीं होता कार्य कभी कारण का, का अधिष्ठान नहीं होता कारण हमेशा कार्य का अधिष्ठान होता है अभी जगत किससे पैदा हुआ आत्मा से पैदा हो तो आत्मा क्या हुआ इसलिए कारण हुआ तो कारण कार्य में जगत रहेगा क्या जगत में जो कारण रूप आत्मा का कार्य रूप जगत अधिष्ठान नहीं हो सकता अच्छे उल्टा को मानना पड़ेगा जगत का ही अधिष्ठान आत्मा कारण होने से आत्मा जगत अधिष्ठान भविध्य मृति कारणत्वाद अभिन्नोपादान कारणत्वाद माभूत अधिष्ठान अनयो कल्पना किम न क्या ठीक है बिना अधिष्ठान सब कुछ कल्पित मान लो ना अधिष्ठान के बिना भी सारी चीजें कल्पित है भी कल्पित है जगह भी कल्पित है और बिना अधिष्ठान कल्पना कर लूंगा कोई अधिष्ठान की जरूरत नहीं ऐसे मैं कल्पना कर लूंगा ऐसे यदि जबर तर्क करता है तो कहते भाई ऐसा हो नहीं कोई भी व्यक्ति कुछ भी कल्पना करता है वह किसी किसी अधिष्ठान में कल्पना कल्पना असंभव संसार। कल निर्दिष्ठान है। कहीं भी देखने को नहीं मिला है आज तक कि की निर्दिष्ठान किसी को भ्रांति हो गई हो किसने ने किसी अधिष्ठान में ही सदा भ्रांति होती है अधय आत्मा को ही अधिष्ठान मानना पड़ेगा आत्मा से कोई भी अधिष्ठान नहीं हो